कथम तत् जगत वर्तता इतते हैं कि भय उस ब्रह्म के भय से जगत कैसे प्रवृत होता है कथम प्रवर्त्या उसके बारे में कहने के लिए मंत्र आरंभ होता है भयादस तपदी भयात तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युवि पंचम अस्य भयात इस ब्रह्म का भय से अग्नि तपता है सूर्य भी इसी का भय से तपता है इंद्र और वायु भी इसी के भय से वायु बहता इंद्र प्रशासन को चला रखा हुआ है और इसी का भय से यह पांचों विश देवता जो मृत्यु है वह भी अपने काम कर निरंतर दौड़ते रहता है यहां पर यह समझना है अग्नि सूर्य इंद्र वायु और मृत्यु पांच देवताओं का नाम दिया गया है यही पांच देवता संसार के मुख्य देवता है क्यों क्योंकि पहला वाला जो अग्नि है वह प्राण का आधायक है ये वही अग्नि क्या है वैश्विक अग्नि बन के आप रोटी खाते हो हजम करके आपको प्राण का वो क्या करता है आधान कर रहा है प्राण को दे रहा है प्राणाधायक है सूर्य प्राण का पोषक है और वायु तो प्राण का स्वरूप ही है और मृत्यु प्राण का उच्छेद है और इंद्र मरणोत्तर काल में स्वर्ग भी फल प्रदायक है स्वर्ग का जो स्वर्ग लक्ष्म मरणोत्तर काल में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं स्वर्ग उसका अधिष्ठाता है राजा है जो आप जिसका प्रजा होने वाले किसी इनको लिया इस लोक में चार जो हमें जरूरत है पहला अग्नि दूसरा सूर्य तीसरा वायु चौथा मृत्यु और मरणोत्तर काल में पांचवा इंद्र इंद्र को हम लास्ट में लेंगे क्योंकि वो स्वर्ग में काम आने वाला है मरणोत्तर काल के बाद का है अब पहले का नहीं पहले उसकी कोई हमें खास जरूरत नहीं है यहां पर इंद्र का ये यद्यपि वो इंद्र भी धनादि का कुबेरादि देवताओं का राजा है लेकिन यहां साक्षात प्रयोजन उसके इस लोगों में नहीं है साक्षात प्रयोजन अग्नि सूर्य वायु और मृत्यु का मरणोत्तर काल में इंद्र और लेकिन इन लोगों का जो भाई मृत्यु का भाई नहीं क्योंकि यह सब देवता है ये तो अजरा अमरा देवा हाँ दिया ना ये तो अमर है इनको कहा मृत्यु का भय है ब्रह्म सिंह को किस चीज का भय हो रहा है वहां समझना है अस्तित्व का भय कि ब्रह्म अपनी सत्ता को यदि हटा दे तो क्या हो जाएगा सब सत्ता रही तो करके मृत हो जाएंगे इसक्षात मृत्यु का भय न होने पर भी सत्ता अभाव का भय बना रहता है अस्तित्व भाव का भय अग्नि सूर्य इंद्र वायु और मृत्यु पांचों को अस्तित्व भाव का भय बना रहता अग्नि ही, इसमें अग्नि और सूर्य इन दोनों में तीन है गुण है है ना सत्तमात्मक सभी उनमें सत्न का काम क्या है प्रकाश है अजुन का काम उष्ण है और तमुन का काम दाह है प्रकाश उष्ण दाह क्रमशः सतवादी का जो कार्य है वह कार्य करने में वह समर्थ नहीं रह जाएंगे ब्रह्म की सत्ता इनमें से हट जाए ब्रह्म की सत्ता के वजह से कार्य कर रहे तीनों काम कर रहे हैं चाहे अग्नि हो चाहे सूर्य हो प्रकाश उष्दाह जो कर रहा है वो ब्रह्म की सत्ता के वजह से वायु जो प्राण संचालन कर रहा है शोषण सुखाना रूपे कार्य करता है वायु का काम क्या क्या है प्राण संचालन जीवन जीवन का जीवन यौनिक बन गया जीवन यौन कारण आपको बता दिया जीवन का कारण होता प्राण संचलन और सुखाना शोषण यह वायु का काम है और वायु का काम केवल जीवन धारण के कारण विसर्जन भी है अपान वायु के रूप में विसर्जन भी करता है वो मृत्यु तो प्राण तो उच्छेदक है मुख्य रूपेणाश्यम भयात्या परमेश्वर से आश इस परमेश्वर ब्रह्म का भय से अग्नि तपति भया तपति सूर्य भयाद इंद्रश्य वायुष्ठ पंचम शब्दार्थ स्पष्ट है इसलिए वाष्य कुछ नहीं बोल रहे हैं नहीं ईश्वरण लोकपाला समर्था सता वज्रोतरवत न सामी भय भीता इव भावृतिर नहीं उपदय कर देना कहते ये सब क्या है पांचों देवता ईश्वर लोगों को पालन करने वाले इसे इनके पास स्वयं वृद्धि सारे सा, सामर्थ्य विद्यमान है ऐसे होता हुआ इन लोग नियंत्री इनके खोपड़े पर भी लेकिन कोई वज्र को उठा के खड़ा हुआ आदमी के समान न होता कोई ऊपर इनके सर पर तो प्रवृत्ति नहींता प्रवृत्ति नहीं भूपलते इनकी नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी उसी प्रकार जिस प्रकार स्वामी भय भीता नाम, नाम स्वामी का भय से भीत नौकर चाकर लोग इनकी प्रवृत्ति बनी रहती है उसी प्रकार से इन ईश्वर लोकपाल समर्थ पुरुषों का भी नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यदि इनके भी सर पर कोई ना होता तो क्योंकि सब क्या हो जाएंगे फिर स्वच्छ हो जाएंगे नहीं ये प्रवृत्त हो। जब हम समर्थ हो जाते क्या जा हो जाता आदमी एक बिकट तो रहा आदमी कितना बड़ा अपने आप को मानने लगता है उतनी स्वच्छ हो जाता पर अनानुशासित रहना नहीं चाहता स्वानुशासित भी नहीं रहने की सामर्थ्य है और स्वच्छंद सभी होना चाहते कई महात्मा तो ऐसे आसन ढूंढते रहते हैं ऐसा कोई जगह कुठिया मिल जाए जहां हम किसी से न रहे असवानुशासित तो है नहीं पर प्रराणु शासन में मानना नहीं चाहते हैं अस्वच्छता पर जीना चाहते है इसलिए वो स्वतंत्र आश्रम ढूंढते व्रत टूटिया चाहिए कमरा व्रत टूटिया कमरा ठीक है बोलते वहां कोई है नहीं बोलने है वाला ऐसा आश्रम ठीक है जहाँ कोई नियम ना हो कोई बोलने वाला ना हो तुम क्यों गया क्यों गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ न आरती है न पूजा है न पाठ है न कुछ नहीं घंटी लगनी है वहां ऐसा आश्रम चाहिए महात्मा होने के बाद भी ये हाल तो महात्मा ने उसे अहंकारिक नहीं किया वो तो कैसे रहेगा? को पसंद है, यहां पर आशंका हुई यदि इन पर भी कोई ना होते तो ये सब स्वच्छंद जाते इसलिए इन पर ही अनुशासन करने की ईश्वर की जरूरत है इसका नाम ब्रह्म है उसके अनुशासन में रह करके ही लोगों के अंदर भी नियत प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है जीवन और वह भी जिसे काया काया कि में दूसरे खंड पांचवें मंत्र में आया था ये अच्छेदेदी अथ सत्यमस्ती नो छेदेदी मोहदी दिन उसी को यहां पर कर दूसरे शब्दों से ये अच्छे दशको प्राप्त शरीर तदा शरीरत्वाय कल्पते था सर्वेश जीवित रहते हुए यह मैंने यहां इस शरीर में जीवित रहते हुए यदि आप उस ब्रह्म को जानने की योग्यताओं को रखते हुए भी समर्थ होते हुए आप यदि नहीं जान पाते हैं है? कब शरीर, शरीर का मरने से पहले आप इसे नहीं जान पाओगे नहीं जान सकोगे तथा फिर क्या होगा उसकी व्याख्या कर रहे तथा इस जीवित शरीर में रहते हुए ही इसके नाश होने से पूर्व सूर्या यदि आप न जान सके अशत लंग लगा न ये नहीं जान पाएंगे आप तब तो जन्म जन को ही और लोकों में विद्यमान प्रकार की योनिया हैं चौरास लाख योनिया उन शरीर शरीर धारण करने के लिए ही आप बारम्बार आते जाते रह जाएंगे अतः कहने का तात्पर्य है मरने से पूर्व ही आत्मा को जानकर संसार बनने से व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए भाज ताँ ताँ उस ब्रह्म को यह मैंने जीवन एव चेत जीवित रहते हुए समर्थ होता हुआ यदि आप जान लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ये तय कारण ब्रह्म बोध का अवगंतुम इस भ्रम का कारण वो तो कौन है इस विभय का कारण वो तो कौन है ब्रम भय के कारण ये भय कारण ब्रह्मा इस भय के कारण जो ब्रह्म है इसको यदि आप बोधुम अवगंत जीवन अवसंसना पतनाथ शरीर का अवसंसन पतन मैंने मरने से पहले संसार बंदना चे यदि आप ये जानने में समर्थ हो गए तो आप इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे ऐसा ध्यान करना पड़ेगा मंत्र में नहीं है ना उसको ध्यान करना शरीर में जीवित रहते हुए शरीर का वर्णन का जान लिए आप तब तो समझो कि निश्चित रूप में आप संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे नचे बोध अध्ययन कर लो इसके लिए उत्तरार्थ के लिए यदि आप उसको जानने में समर्थ नहीं हुए नहीं जान सके आप सारे शरीर मिला मनुष्य का उसे तो भी ब्राह्मण घर में शरीर मिल गया और वेघमरा की सबसे संपन्न होते हुए यदि आप उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो अनुबोधत तथो तथा मंत्र में जो तथा है तथा का मतलब अनुबोधत न जानने का वजह से क्या दंड मिलेगा आपको कहते हैं अनुबोधत स्वर्गेशणी नहीं सर्ग सर्गेशु सर्गेशु कैसा बना उसकी करके बता रहे सृज सृष्ट करने योग्य प्राणियों का सृजन किया जाता है उन लोगों को कहते हैं हम सर्गा कौन है वे लोग पृथ्वी आदि लोकाहा पृथ्वी आदि लोक है तेषु उन जो है सृष्टि रूपा जो सृजन करने योग्य प्राणियों का होता है जिसमें ऐसा उन लोगों में शरीर शरीर भावाय कल्पत शरीर प्राप्ति के लिए ही वो बार बार समर्थो समर्थ सामर्थ्य है इसे ये कहने का मतलब वह आदमी बार बार शरीर को प्राप्त करते रहता है ये इसका अर्थ बनना तस्मात शरीर विश्रंसरा प्राग आत्मबोध दोनों मंत्रों को मिला हुआ कार्य तात्पर्य क्या है वो करे इसीलिए तात्पर्य है शरीर का मरने से पहले किसी भी हालत में आपको इस प्रत्येक आत्मा को जानना ही जरूर चाहिए आत्मबोध आय ये आत्मबोध के लिए विशेष प्रयत्न अवश्य करना ही चाहिए आत्मदर्शन आदर्श से मुखस्पष्ट देता है कारण क्या है क्योंकि इतना जोर दे रहे श्रुतियां यही पर इसी मनुष्य शरीर में क्यों कहते हैं क्योंकि संसार में दो ही जगह है जहां पर आप ब्रह्म को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। एक तो इस मनुष्य शरीर में इस ब्रह्म इस मनुष्य लोक में नहीं दूसरा ब्रह्म में और जितने भी लोक है किसी भी लोक में आपको ब्रह्मानुभव करने का गुंजाइश ही नहीं है कोई छांस नहीं मिलेगा मौका नहीं है हो नहीं सकता या तो ब्रह्मलोक जाओ यहां से मर करके अब ब्रह्मलोक जाना आसान नहीं है ब्रह्मलोक के लिए सारा जिंदगी भर बड़ा और हिरण्य उपासना करनी पड़ती है या अश्विमय यदि कर्मों को करना पड़ता है कई बार तो कर्म विशिष्ट उपासना करोगे तो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाओगे और ब्रह्मलोक जाने के बाद भी वहां भी गारंटी नहीं है वहाँ भी तीन गति वर्णन किया है ना वहाँ से वापस भी आ सकता है या अगले कल्प में कोई देवता जी पोस्ट मिल जाएगी जैसे अमराज जी को हो गया वो विदेश मुक्ति तो होगी नहीं वहाँ जा करके भी ज्ञान मिलने पर भी मुक्ति होना कोई गारंटी नहीं वहाँ तीन वहाँ व्यवस्था दिया या तो इसी जी वही वहीं वापस आ सकता है या अगले कल्प में देवता हो सकता है अथवा ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो सकता है तो वहाँ कोई गारंटी नहीं ना फिर इसीलिए जोड़ दिया जाता है कि इसी जन्म में यहां मनुष्य प्राप्त जो है इस मौका को तो आदमी को खोना नहीं चाहिए यही निपटा लेना है इस का यह यही वा यहां इस शरीर में मनुष्य शरीर में ही आत्मा का दर्शन हो सकता है उसी प्रकार जैसा दर्पण में आपका स्वच्छ दर्पण में आपका चेहरा कितना स्पष्ट दिखता है आदर्श स्थस्य मुखस्या, स्पष्ट आदर्शस्थः आदर्शस्थ स्वच्छ दर्पण में स्थित जो आपका अपना मुख जिस प्रकार स्पष्ट दिखाई देता है उसी प्रकार के वह आत्मा का दर्शन इस शरीर में स्पष्ट दिखाई देता है न लोकांतरे ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक से अन्यत्र जो लोकांत्रो में तो बिल्कुल अनुभव नहीं हो सकता गंधरलोक है इंद्र लोक है स्वर्ग लोग है कोई भी लोग है वरुण आदि वायु लोग वरुण लोग अनेकों लोग होते हैं और किसी भी लोक में नरक से लेकर के उस ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोग है उनमें से ब्रह्मलोक और भूलोक दो लोग को छोड़ करके बाकी किसी भी लोक में हो ब्रह्म का अनुभव नहीं सकता सच और ब्रह्मलोक में जाओगे यदि कहोगे आप यहाँ खूब मौज मस्ती कर लेंगे खा पी के भंडारे खूब आनंद लेते रहेंगे और ब्रह्मलोक जाकर के मुक्त हो जाएंगे कहते कि सच दुष्प्राप नहीं हो नहीं हो सकता भाई सचाने स ब्रह्मलोक वो जो ब्रह्मलोक है वो दुष्प्राप बड़ा कठिन प्राप्त होना वो इतना आसान बात नहीं है खत्म इत्युच्छते हो कैसा आप कह दिए है कैसे इस पर ही कहा जा रहा है देखो यथा आदर्श तथा आत्मनी यथा तथा पितृलोक यथा सुपरिव दृशे तथा गंधर्वलोके लोके छाया तपयोर ब्रह्मलोके यथा आदर्श तथा जिस प्रकार से दर्पण में आपके प्रतिबिंबित अपने मुख को स्पष्ट देख लेते हो वैसे ही आपके अपने आत्मनी या तात्पर्य अपने निर्मल बुद्धि में विशुद्ध अंतकरण में आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो जाता है लेकिन यथा स्वप्न तथा पितृलोक क्या है जैसे स्वप्न में आपके अपने आत्मा आप का स्पष्ट अनुभव नहीं है उसी प्रकार पितृलोक में भी स्पष्ट अनुभव हो नहीं होता कि स्वप्न में क्या हो रहा है जागृत वासना से उद्भूत जो दृश्य को अस्पष्ट देखता है इसलिए स्वप्न के संस्कार पक्का नहीं बैठते कभी जागृत के संस्कार में जागृत मान लो किसी एक चीज को आपने देखा उसकी तुरंत फोटो खेच जाता है और स्वप्न में इतने चित्र हैं, कुछ भी याद नहीं रहता इसको वहां दृश्य जरूर दिखाई देता है इस दृश्य का स्पष्ट व्यवहार भी लगता है आपको वास्तव में सब ऐसा झूठा रहता है कुछ कुछ संस्कार भी ठीक से बैठता नहीं स्पष्ट ऐसा नहीं जा दृश्य एकदम स्पष्ट है एक ये कहने का तात्पर्य पितृलोक में आत्मा का अनुभव अस्पष्ट होता है जिस प्रकार से स्वप्न के दृश्य अस्पष्ट अनुभव हुआ करता है ये वो मेवा गंधर्वलोक के ये भी उपलक्षण है दो नाम ले लिया पितृलोक और गंधर्वलोक तात्पर्य सभी अन्य लोकों में भी यथा अपसु परिवृश है तथा गंधर्वलोक है जैसा जल में वैसे गंदर लोग में भी अस्पष्ट रूप से आपका का दर्शन होता है जल में क्या होगा आप जल में अपना चारा को देखोगे तो कैसे दिखेगा दिखेगा? नहीं दिखता टेढ़ा मेढ़ा दिखता है आप एक लकड़ी भी डाल दो पानी में क्या दिखता है वो सीधा ही दिखेगा जो पानी से ऊपर है वहां तो सीधा ही कर पानी से नीचे वाला हल्के टेढ़ा हो जाता है ऐसे आपके अपने चेहरा देखो हाजा पानी सादा से आदा अंदर टेढ़ा हो, तो हो जाएगा खोपड़ा भी उल्टा दिखेगा और बहता पानी हो, फिर तो कहना ही क्या वहां तो कुछ नहीं दिखेगा आप देखना चाहो तो आंख कहा बहता पानी में क्या दिखेगा छाया तप्य वह ब्रह्मलोक है लेकिन ब्रह्मलोक में स्पष्ट होता है पहला और चौथा स्पष्ट आदर्श में जैसा दर्पण में स्पष्ट है वैसा बुद्धि में स्पष्ट है और दूसरा नंबर में जैसा ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में एक ऐसा स्पष्ट है छाया और आतप के समान है छाया और आतपूप धूप धूप और छाया कैसा दिखता है आपको बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है धूप दिख रहा है छाया दिखाई दे रहा है खिड़की से प्रकाश है आपको दिख रहा है यहाँ प्रकाश है यहाँ धूप है इधर छाया अंधा भी अनुभव कर लेगा अंधे का हाथ को आगे खड़ा कर दो आधा धूप आधा छाया में क्या करेगा वो वो कह देगा यहां तक जो है गर्म हो रहा है तो यहां तक धूप है इधर से गर्म नहीं हो रहा है मैंने इधर से छाया है वो भी समझ लेगा। इतना स्पष्ट, धूप और छाया उसी प्रकार के प्रम्लोक में भी आत्मा स्पष्ट प्रतीत हो जाता है भाषण यदा आदर्श प्रतिबिंब भूत हम आत्मा जिस प्रकार आप ने से आप पूरे दर्पण में प्रतिबिंबी चेहरा को मुखम शरीर पूरे शरीर को भी आप देख सकते हो दर्पण में इन दर्पण भी कौन सा दर्पण उस पर निर्भर है स्वच्छ और सरल दर्पण होनी चाहिए सीधा वाला थोड़ा टेढ़ा वाला दर्पण में नहीं थोड़ा टेढ़ दर्पण होता है ना बोना दिखेगा पांच फुट वाला एक फुट दिखेगा यूम करके रहेगा दर्पण गुलाये तब जो है वो नारियल का पेड़ जैसे दिखने लगेगा दो फुट वाला भी छ फुट दिखाई देगा देखा है ना इस दर्पणों को नहीं देखा विचित्र दर्पण होते हैं देख के हंसते रह जाए पेट फूल जाएगा ऐसे ऐसे दर्पण बना रखे हैं लोग बेंगलोर में एक म्यूजियम है टेक्निकल म्यूजियम या चौथे मंजिल में है, आज में जाते रहेगा, वो हस के हस के दिखाओगे ऐसे, ऐसे ग्लास बना रखें किसी में सरल दर्पण होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए तब सरल और स्वच्छ दर्पण में आपका चेहरा जैसे स्पष्ट दिखता है वैसे कहते लोगों अत्यंत विविधम जैसा यह मनुष्य लोक मनुष्य जैसे यह मनुष्य अपने मुख को अपने शरीर को स्पष्ट देखता है अत्यंत ने अत्यंत पृथक होकर बिल्कुल अलग करके स्पष्ट हो करके तथा यह आत्मनी उसी प्रकार यहां आत्म ने स्वबुद्ध आदर्शवत निर्वलीभूताया गया ना अपनी बुद्धि में तो कैसी बुद्धि में जैसा दर्पण वैसा बुद्धि दर्पण कैसा शुद्ध स्वच्छ उसी पर बुद्धि भी निर्मलीभूत आयाम कर दिया कैसी बुद्धि होनी चाहिए निर्मल मल रहित बुद्धि अत्यंत स्वच्छ बुद्धि में विविधतम विविकतम दर्शन भवती एकदम स्पष्ट अलग अलग करके सुस्पष्ट रूपे आपको आत्मा का दर्शन हो जाएगा बस मतलब ये उपाय अलग है मैं आत्मा अलग हो ऐसा दिखाई देगा जैसे दर्पण में अब स्पष्ट दिख रहा है सब दीवार है इसके मेरा चेहरा है पीछे दीवार होगा जब भी चित्र दिया होगा उसे अलग करके मुख्य आपको दिखता है स्पष्ट वैसे यहां पर दिखा देगा और हमी लोगों में नहीं दिखता है उसके दृष्टान समझा रहे यथा स्वप्न जैसा स्वप्न में अभिव्यक्तम अभिव्यक्त नहीं अस्पष्ट अस्पष्ट अस्पष्ट का मतलब जागृत वासन उद्भूत क्योंकि जागृत की वासना से पैदा हुआ है जागृत समान तो हो ही नहीं सकता जागृत के समान वो स्पष्ट नहीं है क्योंकि जागृत वासना से उद्भूत होने के आते वो अस्पष्ट है तथा पितृलोक है अविवक्तम दर्शन इस तरह पितृलोक में भी वह आत्मा का दर्शन स्पष्ट ही होता है क्यों महाराज जैसे होता है कारण क्या है क्या कर्म फलोग भोगास क्योंकि वह कर्म फल भोग में आसक्त रह जाता है फल भोग में आसक्त है अपनी कर्मों का फल भोग होता है स्वप्न में भी यही है आपके अपने कर्मों के वजह से स्वप्न में वैसा दृश्य दिखाई देता है कर्मफल को तो भोग है और फल भोग में आसक्त हो गया तो आप विवेक नहीं कर पाएंगे व्यक्ति किसी भी फल भोग में आसक्त होता है उसका बुद्धि उस समय अन्य चीज को जान नहीं सकती स्पष्ट नहीं कर पाता है आदमी सो रहा है अब कर्मफल भोग है निद्रा भी क्या है कर्मफल भोग है उसमें आसक्त हो गया नींद में आसक्त कि हरी नींद में चला गया अब क्या बोलूम गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या पता किसी पता है किसी को मालूम सब सो रहे फल भोग आस यथाच अविभक्त अवय अविभक्त अवयम आत्मरूपम जिस प्रकार से आपके जल में भी अविभक्त विभक्त अवयम आत्मरूपम परिवध्य से अस्पष्ट रूप अवय वाला अपने आत्मस्वरूप को आप नहीं देख पाते हैं किंतु हम इसे क्या दिखते हैं विभक्ति दिखता है टुकड़ा टुकड़ा कि जल में जब भाता जन्म क्या होता है आपका हाथ तो सब एकदम एक, एक रूप दिखता गया अभिभक्त भू रूपेणा नहीं दिखेगा इस दर्पण में जैसे एक शरीर दिखता है जल में देखोगे तो कोई बाहर जल में देखोगे तो हाथ एक टुकड़ा अलग हो गया ऐसे दिखता है लहर के साथ हाथ चला गया दूसरे लहर में पेट हिल रहा है कुछ और हो रहा है तो ऐसे जब टुकड़े टुकड़े भी दिखेगा अभिभक्त एक अवैवी रूपेणा दिखेगा ही नहीं अब एक अवैवी रूपेणा अभिभक्त आपको नहीं दिखता अविभक्ता परिवध्य दृश्य उसी तथा लोगे। इसी प्रकार परिदृश्यता इव परिता दृश्य गंधर्वलोक है अविविकोक में भी आपके अपने आत्मा का दर्शन अस्पष्ट हो। ही होगा हेतु कर्म फल सभी लोकों का यही हाल है सब जगह पर कर्म फल भोग मिलता है बड़ा अनेक प्रकार सुख मिलते रहते हैं ंचित दुख होता है तो उसको विस्मृति हो जाती है फिर सुखानंद में ही वो सदा रहता है विषय में रहता है सभी लोगों में यह हाल है कि सभी लोग भोग प्रधान है यह लोक है एक कर्म प्रधान लोक है और ब्रह्म लोक ज्ञान प्रधान लोक है इसीलिए इस लोक में और ब्रह्म लोक में ही आपको आत्मा का अनुभव करने का अच्छा अवसर है बाकी अन्य सघन लोकों में केवल भोग लोक इसलिए कहते हम लोग भोग भूमि है वो सारे क्या है भोग भूमिया है चाहे नीचे वालों को में है तो पाप का भोग फल का भोग होगा ऊपर के लोगों में पुण्य फल का भोग होगा है तो भोग भूमि ही कर फल का ही भोग हो रहा है और कुछ नहीं इसलिए अन्य समस्त समस्तों का ही सभी लोगों को लेना क्या है वहां शास्त्रों के प्रामाण्यों से यह जान लेना चाहिए में कर्म फल भोग भूमिया है इसे वहां कहीं भी आपको आत्मा का अनुभव सत्ता छाया तपयोरि ब्रह्मलोके लोके अत्यंत अत्यंत विविकतम ब्रह्मलोक एवं एकस्मिन इसलिए इस पृथ्वीलोक से भी ज्यादा अत्यंत स्पष्ट होता है तो इसे अत्यंत विविकतम मैंने अत्यंत स्पष्ट एकस्मिन ब्रह्मलोक एकमात्र ब्रह्मलोक में होता है एकमात्र ब्रह्मलोक में भाषण साहब का इसलिए एक ब्रह्मलोक अत्यंत विपोरी वो अत्यंत स्पष्ट छाया और आतप के समान दिखाई देता है इन, सोच इन वो ब्रह्मलोक फिर हम चले जाए वहां पे ज्ञान प्रदान लोग हैं और स्पष्ट ना हो रहा है तो वहीं चले जाते यहां भी इतना स्पष्ट नहीं है यहां तो अपना अंतगरण कितनी शुद्ध करोगे उस निर्भर हो जाता है ना वहां पर तो जो पहुंचा उसका अंतग्रण स्वतः शुद्ध है नहीं तो पहुंच नहीं सकता ना इसी जगह जिस होगा पहुंच जाएगा ब्रह्मलोक में पहुंच नहीं सकता यहां तो आपकी सफाई करने के ऊपर निर्भर है आप कितनी साफ रखेंगे उस पर निर्भर आप जितने साफ रखते हैं, अपने करने को उतनी स्पष्ट आत्मा करण होती है। जितना मल और विक्षेप से युक्त करने है उसके लिए भी वह आत्मा का दर्शन नहीं होता वह ब्रह्मलोक तो क्यों ऐसे कहते हो ब्रह्म लोक क्यों दुष्प्राप है क्योंकि अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साधे अत्यंत विशिष्ट कर्म और अत्यंत विशिष्ट ज्ञान उपासना इन दोनों के द्वारा वह साध्य कर्म और उपासना साधारण कर्म से नहीं होगा विशिष्ट कर्म साधारण उपासनाओं से नहीं होगा विशिष्ट उपासना विशिष्ट कर्म और विशिष्ट उसे भाषा विशेषण और एक जोड़ दिया अत्यंत विशिष्ट होनी चाहिए अत्यंत जो है विशिष्ट कर्म हो और अत्यंत विशिष्ट उपासना केवल विशिट कर्म विशिट उपासना से भी नहीं चलेगा उसमें और विशिष्ट है अत्यंत विशिट कर्म होना और अत्यंत विशिष्ट उपासना ये श्रुतियों में कहा गया है उसको करेंगे जो हिरण्यगर्भ फल प्राप्त हो ऐसी ही जब कर्म उपासना करोगे तब चंड की प्राप्ति होगी वो इतना आसान मामला नहीं है कि उपासना करने वाले कहा रह गए उपासना करने वाले भी नहीं अभी दो दिन पहले आता ना गीता में क्या आया था अधिकारी विद्या दो हैं। ए, है एक दूसरा निरुपासक है उपासना कृत, कृत, कृत उपासना और अकृत उपासना वाले उसे कृत उपासना वाले क्या कहा उन्होंने इस समय में इस गलियुग में नाग के बराबर है नहीं समझो सीधा कहा और अकृत उपासना वाले सब विद्याधिकारी बने विद्याचार्य बिना उपासना किए कुछ किए कर्म भी नहीं कुछ नहीं सीधा घर से आया यहां के तो पहनते, घर में तो कभी उनको न मिला न गायत्री मिली न कुछ नहीं था क्या संस्कार होगा उस आदमी का सारा जिनकी पुषोत्ता बिता दिया करके ब्रह्मचारी हो गया क्या ब्रह्मचरेगा वो घास चलेगा ब्रह्म थोड़ी चल पाएगा भंडाराचारी हो जाएगा वो ब्रह्मचारी नहीं होगा बड़ा है मुश्किल है इसलिए ऐसे ना ब्राह्मण नाम को ले इसलिए कह दिया मिलना जन्म मिलना मुश्किल ऐसे योगी नाम ब्राह्मण नाम को ले जन्म हो जहां समय समय पर सारा गर्भ काल से सम्यक संस्कार होता हो गर्भाधान भी संस्कार से किया ये नहीं कि पशु संबंध कर लिया पति पत्नी ने ऐसा नहीं वही मुहूर्त निकाल करके गर्भाधान के पुत्र प्राप्ति के लिए आजकल कहाँ मूर्ख देखते हैं उसको पता ही नहीं मूर्ख देखना ही नहीं आता एक छोटे से गांग भी ले जाएंगे पंचांग लेके चलो भाई पंडित जी बस पूछ के आते हैं उन्हें ये पता नहीं चंद्र कब हो रहा है चंद्रास्त्र कब हो रहा है क्या हो रहा है कौन सी राशि है कौन नक्षत्र कुछ भी आदि के में कुछ भी मालूम पंचांग पढ़ना नहीं आता तिथि वगैरह समझना नहीं आता ऐसे गृहस्तों की दशा हो गया वो क्या जानेगा फिर गर्भाधन मूर्त किया अब किसी पंडित पंचक बोल सकता है पदी पर संबंध बच्चा पैदा करना चाह रहे रही महूर्त निकाल के दे दो बोल नहीं सकता शर्म के मारे बोलेगा नहीं और मुहूर्त कौन निकाल के दे उसको और खुद पढ़ा है नहीं अब मुहूर्त निकाल कुत्ता कुछ जी से संबंध कर देते जब पैदा जो बच्चा पैदा होंगे कुत्ता कुत्ती जैसे तो पैदा होंगे और कैसे पैदा होंगे पटपटा पैदा होंगे सर सिर्फ ज्योतिष पहले जमाने ना ज्योतिष जरूरी था ब्राह्मण क्षेत्र वैसे जो गुरुकुल में आते थे सबको पहले सड़ंग ज्ञान छंद का ज्ञान ज्योतिष का ज्ञान व्याकरण ज्ञान पहले ही पढ़ाया जाता तीन साल तक कोई शास्त्र नहीं होती शास्त्र पढ़ाती नहीं थे वेद रटो अपनी शाखा को रटो और इधर व्याकरण पढ़ो वो ज्योतिष पढ़ो छंद शास्त्र को पढ़ोित्री को पढ़ो ये सब पढ़ाया उसके बाद वेद का अर्थ बताते तीन साल वेद को पढ़ाने में छह साल बाद अब तो तुमको कौन सी विषय पसंद है बोल न्याय पढ़ना चाहता है क्या पढ़ना चाहता है उस विषय में उसका प्रवेश और अन्य सकल दर्शनों का सामान्य तीन साल तक चलता प्रकरण सभी दर्शनों का और जिस एक विषय दर्शन आप चाह उसमें अधिक आगे बढ़ा दिए नौ साल के बाद जिस विषय का आप न्याय काचार करना चाहते केवल उस न्याय का विषय हिट केवल रहेगा और बाकी सब बंद वेदांत आचरण केवल वेदांत पढ़ाचरण तीन साल अंतिम इस तरह से 12 साल गुरुकुल की व्यवस्था रहती थी तब तो व्यक्ति को सामान्य रूप में ना सकल सड़ंग ज्योतिष विज्ञान हो गया अपने शाखा ज्ञान हो गया फिर सामान्य सकल दर्शनों का ज्ञान हो गया साहित्य का ज्ञान हो गया उसके बाद एक दर्शन में विशिष्ट रूप सर्टिफिकेट पा देता तो वो आदमी जो गृहस्थी में जाएगा जब जानता है संस्कार क्या होती है उसका मुहूर्त कैसे निकालना होता है उसी हिसाब से अपना शादी होने के बाद दोनों का कुंडली है उसको मालूम है अपना मुहूर्त उसके आधार पर निकालता था तभी उस समय दिव्य बालक पैदा होते एक से एक चारों वेद रटा तीनों वेद रटा हुआ यहाँ तो लोगों भी रटते रटते हालत खराब पैर पंक्चर आधे में छोड़ के भाग जाते हैं सब वेद कहा बुद्धि में क्षमता का अभाव का कारण यही है कि शास्त्रानुसारेण जन्म ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे संस्कार जन्म माना जाए उत्कृष्ट संस्कार वाले जीवन को जन्म लेने का अवसर ही नहीं मिल रहा है किस गर्भ में जाए वो वो जीव भटक रहे उत्कृष्ट क्वालिटी के जो जीव है उनको जन्म मिल, जन्म मिल ही नहीं, नहीं रहा है वो भटक ही रहे ऊपर ही जन्म लेना चाहिए कहाँ जन्म ले किस गर्भ में जाए जिस घर में जाना चाहेंगे वह गलत मुहूर्त में संबंध हो रहा है तो पहुंचेगा कहा जानते हैं वो तो जाना ही बाद में बहुत लोग जाने ही बाद सब काम निपटने के बाद हो रहे फायदा है भी नहीं और तो सन्यासी लोग जान भी क्या करेंगे उनको जानने से कोई फायदा ही नहीं ये समस्या हो गया तीसरे का कहना है कि वो अत्यंत विशिष्ट कर्म अत्यंत विशिष्ट उपासना देवाध्य होने से ब्रह्मों की प्राप्ति तो संभव ही नहीं है समझो इस कलियुग में तो उत्तरायण मार्ग अधिकारी नाव के बराबर अधिकारी अथवा अधिकारी जन्म यही मरो यही जन्म यही मरो वाले चक्कर आत्मर्शन आयो यही वही कर्तव्य इसीलिए आत्म दर्शन करने के लिए आपके शरीर में रहते हुए इस मनुष्य जन्म में ही अवश्य प्रयत्न करना चाहिए यह इस मंत्र कहने का कहने का अभिप्राय कथम असो बोधव्य कि बोध प्रयोजनता है कद आत्मा व ब्रह्म किस प्रकार जानने योग्य है कैसे जानना चाहिए उसको और उसको जानने प्रयोजन उसको का प्रयोजन क्या है तम प्रयोजन उसको कहा जा रहा है इंद्रिया पृथक भाव उदयास्तमय उचयत पृथक उत्पद्य मनाधी न वेशील पुरुष धीरा वेकशील पुरुष उसको जानकर न सोचती शोक शौक्ष नहीं करता है अपने कारण के गुण को ग्रहण करने के लिए आकाशादि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली ये श्रोत्रादि इंद्रियों का इंद्रिया नाम श्रोत्रादि इंद्रियाणाम पृथक भावम पृथक भावम पृथक भाव ने पृथक उत्पन्न होने वाली है सारी वो क्या हो रहे हैं अपनी कारणभूत आकाश आदि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न हो रही है कौन ये इंद्रिया पृथक भाव को पृथक उत्पद्य माना ऐसा भाई ले पहले अनुभव कर पृथक भाव को बांधे ले देते हैं पृथक उत्पद्य माना नाम पहले जोड़िए जो तीसरे पाद में है आठ प्रथम पाद शब्द के साथ अनुभव से प्रतिबत्पन्न हो रहे हैं स्व कारण भूता आकाश आदि कौन से आकाश हो भी अपंचकृत पंचमा भूतात्मक आकाश आदियों से पृथक उत्पन्न हो रहे हैं कौन प्रतिबंध हो रहे हैं ये इंद्रिया उत्पन्न हो रहे हैं और वे इंद्रियां क्या हो रही हैं पृथक भावम अपने आप को आत्मा से अलग मान रहे हैं आत्मा से विलक्षण रूपी जो पृथक भाव है उसको प्राप्त हो रहे हैं प्राप्त हो करके करते क्या है उदयास्त उनकी उत्पत्ति और प्रलय को जान करके आत्मवैलक्षण रूप भाव को तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय को यह जान करके मतवा धीरो नशोचति धीर शोक को प्राप्त नहीं करता जान रहा है क्या जान रहा है दो बात जान रहा है एक बात यह जान रहा है ये सारी चीजें इंद्रिया रोज रोज अपने कारण में लय होते हैं और फिर वहीं से उत्पन्न होते हैं। अपने पंच, पंच, पंच, पंच, पंच जो है आकाश आदि भूतों में से यह उत्पन्न हुआ है और उसी में अस्त प्राप्त होते रहता है और कैसे यह सब आत्मा से अलग है पृथक है ऐसा दृढ़ निश्चय है उसको जान रहा है ये जो इंद्रिया आकाशादियों से पृथक भाव पृथक पृथक उत्पन्न होते हैं और उसी में अस्त हो जाते हैं इतना ही जानता ही नहीं वो बल्कि यह भी जानता है ये जो इंद्रिया हैं अपने विषय के सहित तो, कैसा है ये आत्मा से विलक्षण पृथक भावम आत्म नैलक्षण्यम मत धीरो इंद्रिया नाम श्रोत्रादि नाम भाष्यकार कह रहे विषय ग्रहण आकाशाद पृथक हो गई अपने कारणों से वो भी बता दिए भाषा ने स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजन अपना अपना विषय क्या है शब्दादि श्रोत्र विषय शब्द है रस का विषय रस है विषय है। इस तरह अप्रप्रिय विषय ग्रहण करना रूपी प्रयोजन के कारण से ये क्या कर दिए है स्व कारणे आकाश आदि अपराप्रो आकाश आदि है उनसे पृथक उत्पद्यम भाषा इसलिए तीसरे पद में चले पृथक उत्पद्यमान अत्यंत विशुद्धात केवलात्व स्वरूप भाव अपने कहा से उत्पन्न हो रही है आकाश आदि उत्पन्न होते हैं आकाश कारणों से कार्य रूपेण अलग होते हुए उत्पन्न होते रहते हैं ये इंद्रियां और उसी में लय भी होते रहते हैं इंद्रियां लेकिन जो उत्पन्न और लय हो रहे हैं ऐसी जो इंद्रिया कैसी हैं आत्मा से अपने आप को पृथक भावत्व को प्राप्त कर उत्पन्न होने कौन सी आत्मा अत्यंत विशुद्ध केवल छिन्न मात्र आत्मस्वरूपात पृथक भाव स्वभाव विलक्षणात्मकता अत्यंत विशुद्ध केवल एकम एवं द्वितीय चिन्ह मात्र स्वरूप वाला आत्मा से पृथक भाव को प्राप्त करने का मतलब स्वभाव से विलक्षणात्मकता को प्राप्त कर रहे और कैसा है वो अत्यंत विशुद्धता इंद्रिय कैसी है अत्यंत अविशुद्ध और आत्मा कैसा है केवल और इंद्रिया कैसे हैं? अनेक है केवल नहीं एक नहीं है एक में नहीं अनेक है, सद्विती है वो मेंनेकितीय अनेक आत्मा एक इसे अत्यंत शुद्ध है और ये उसे विलक्षण अत्यंत अविशुद्ध है और वह केवल है तो ये कैसा है अनेक है वो चिन्ह मात्र है ये कैसे है जड़ात्मक है ऐसे स्वरूप से इसे भाव करके विलक्षण तथा प्रकार से से नहीं जानता आत्मा को ग्रहण करने के लिए उत्पन्न होती रहती हैं इतनी नहीं जानता बल्कि और क्या जानता है वो यह भी जानता है कि तेषा में इंद्रिया उन्हीं इंद्रियों का उदयास्त समय उनकी उत्पत्ति और प्रलय भी कैसी है जानता केवल जागृत स्वप्न से उनकी उत्पत्ति और प्रलय जागृत उत्पन्न हो गए जागृत इंद्रिया हो गई और स्वप्न भी अपना कल्पिक इंद्रिया उत्पन्न हो गई वो भी लय हो जाते हैं उनकी उत्पत्ति और प्रलय भी केवल जागृत स्वप्न अवस्थापेक्षा से कहा जा सकता है वास्तव में उत्पत्ति प्रलय भी नहीं है न क्यों क्योंकि आत्मा का न उत्पत्ति होता है न प्रलय होता है जो जो उत्पत्ति प्रलय होता है इंद्रियों का भी जागृत और स्वाप अवस्था भी से कहा जाता है आत्मा के उत्पत्ति प्रलय नहीं होता आत्मा से न उत्पन्न हो रहे आत्मा से न हो प्रलय हो रहे हैं न आत्मा की उत्पत्ति प्रलय होता इनके वजह से न जिससे उत्पन्न हो गया तो उपाधि उत्पन्न हो गया ऐसे वार भले हो जाता है लेकिन यह वास्तव में आत्मा जो उपहित है वह न उत्पन्न होता है प्राप्त होता है इतिमत्वा, जात्वा, ऐसे जान करके, कैसे जाना उसने? विवेकतः, विवेक से जाना। धीरा, जाना पुरुष न सोचती वह धीमान पुरुष से लिए न सोचती शोक नहीं करता आत्म नित्य स्वभाव से अव्य विचारा शोक कारण तो अनुप्त्य है क्योंकि नित्य एक स्वभाव वाला जो आत्मा है उस पर कभी वे विचार ही नहीं होता इसे शोक का कारण ही उपपन्न नहीं होता जब वे विचारी हो जाए तो वह शोक होता है ना अभी आपको सुख मिला लेकिन सुख नित्य एक स्वभाव वाला ना रहे अनित्य हो तब जब तक सुख है तब तक प्रथम नहीं है आप वह सुख चला गया तो शोक आएगा इसीलिए नित्य एक स्वभाव वाला जो आनंद रूपता जो ब्रह्म है सुख है उससे अलावा वह अव्य विचारी नाते वह शोक को प्राप्त नहीं करता उससे जो भी सुख है उस व्य विचारी है नित्य नहीं नित्य है एक नहीं अनेकत्मक है अति वह व्य है तो शोक प्राप्त होता है तथा जो श्रोत्यंत्रोत्यंत्र छांद स्पर्श नारदी कहते हैं तर शोकम आत्मविदी सातवाध्याय लाखंड तीसरा मंत्र सात में कहा अब का प्रवृत्ति अगले मंत्र भावता जिस आत्मा से इन इंद्रियों का पृथक भाव आपने कहा है पृथक मने उन, उस आत्मा के पेक्षा से पृथक मने उनसे अलग एक विलक्षण भाव को प्राप्त है क्या वो पृथक भाव था? बता दिए थे आत्मा के स्वभाव के पेक्षा से विलक्षण स्वभाव क्या है अत्यंत शुद्ध है केवल स्वरूप है, है उसी विलक्षण भाव क्या है ये अविशुद्ध है है। और अनेक है, और अनेक जट प्रथम भाव जिस आत्मा को लेकर आपने इंद्रियों के प्रतिभाव कथन किए थे नास बहिर्धि गंतव्य लेकिन उसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है ऐसी आत्मा कहां है जिन इंद्रियों से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो स्वभाव वाला आत्मा तो बाहर कहीं ढूंढ कर जानने की जरूरत नहीं न सो आत्मा बही अधिगंतव्य यह आत्मा बाहर कहीं जाकर के जानने योग्य नहीं है ढूंढकर समझने योग्य नहीं है क्यों क्योंकि अस्मा प्रत्येगात्मा सर्वस्व क्योंकि सभी का तो प्रत्येगात्मा है इन इंद्रियों का तो भी प्रत्येगात्मा वो ही है इसलिए आपको तो बाहर जाना ही नहीं है अंतरुक्त होना है बहिर्यात्रा का समाप्त करके अंतर यात्रा कर का समाप्त आरंभ कर देना है सम्यक प्रकार से आरंभ कर देना अंतर्मुखी होना है बहिर्मुखी तो है ही है बहुमुखी भी है नहीं बहुमुखी है बहुरूपी बहुमुखी बहिर्मुखी आपका अंतर्मुखी होना जरूरी है ऐसे बहु रूपिता को त्याग ना पड़ेगा बहुरूपिता को त्याग करके एक रूपिता को धारण करो एक संप्रदाय वाला बना रहो एक धर्म को अपनाओ मनुष्य धर्म को अपनाओ बहूरूपिता को त्याग गंगा किनारे करे यमुना दास मत वाला बहुपिता को त्याग करके आप बहिर्मुखिता बनाए रखी कोई आपत्ति नहीं है फिर उस बहिरी मुख्यता को भी त्याग करके अंतर्मुखता की ओर जाना पड़ता है इसलिए कहते कि देखो आपको क्या करना है उसके लिए कभी आपको मुख होना पड़ेगा क्योंकि यह आत्मा सभी का प्रत्येक आत्मा ही है अंतरात्मा ही है कहते हैं ऐसा आपने कह दिया तथा कथम इतुचते वह किस प्रकार से सबका अंतरात्मा है का है वो उसी को पहले कहा था इंद्रियो परम्बले समझाया था उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे अभी इंद्रियमो मनसम सत्त सत्ता महाना महतो अव्यक्तमुत्तम अव्यक्ता पर गोलिंग मुच्छते जंतु अमृतत्व इंद्रिप्यपरमो इंद्रियों से पर उत्कृष्ट मन है। और मन से बुद्धि सप्तम सबसे लेना है बुद्धि बुद्धि है अब बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है सप्ताह महान आत्मा महात मानी समी बुद्धि पहले वाला बुद्धि वृष्टि लेना वृष्टि इंद्रिया पहले भी क्या लिए थे इंद्रिय पर इंद्रियों से पर कौन था अपंत महाभूत आपने शब्द क्या लिया अपीकृत पंचमृत पंचम से भी मन।, मन का आरम्भ भी बता दो समी में चले गए उसी प्रकार यहां पर व्यस्त समी ले जाना है इन्हें ज्ञान करके वह बीच में अपंच पंचम अर्थ शब्द को नहीं लिया सीधे इंद्रियों से पर मन मन से परे सप्तम ऐसी बुद्धि उससे परे समी बुद्धि उससे परे कौन है अव्यक्त महत्व से भी उत्तम अव्यक्त है अव्यक्ता पर अवैध से भी कौन है कहते परम पुरुष है पुरुष है अवैध से परा मनुष्य भी श्रेष्ठ उससे उत्तम उससे भी सूक्ष्म उसका भी जो कारण उसका भी प्रत्येक आत्मा अंतरात्मा कौन है पुरुष है क्यों व्यापको हो अलिंग क्योंकि वह आकाश आदि कारण होने से व्यापक है आकाश आदि का भी कारण होने से वह आकाश भी ज़्यादा व्यापक है और अलिंग एवच सगले संसार धरो रहित होने के नाते वह लिंग नहीं है उसका उसका कोई व्यापक और लिंग नहीं हो सकता लिंग से कारण कारण रहित हैं वो लिंग मर्तम गमेति छिप भी बोध बता, बताने वाला है ऐसा भी नहीं किसी का वो अवबोधक लिंग नहीं हो सकता स्वयं बोध स्वरूप है मुच्छते जिसे जान करके यह जीव जीवन मुक्त हो जाता है और वह अमृत को प्राप्त कर लेता है कैसे जान करके गे आचार्य शास्त्र उपदेश से जानकर के ऐसा भाषाकार जोड़ देंगे भाषण इंद्रिय परम्परा इत्यादि स्पष्ट होने से व्याख्या नहीं कर रहे हैं अर्थ को क्यों नहीं जोड़ा अपने? जैसे था इंद्रे इंद्रे था ना पर वो क्यों नहीं जोड़े पर अर्था नाम यह इंद्र समान जाति इंद्रिय ग्रहण नहीं वह ग्रहण अर्थ शब्द क्यों नहीं लिया कहते हैं अर्थशब्द्या था अपूत हो तो पंचमा भूत अरे इंद्रिया भी क्या है यहां पर यह मनीष मंत्र में इंद्रिय समान जाती इंद्रिय के जाति के समान जाती वाला होने के कारण पंचभूतात्मक तो होने तो के कारण इंद्री ग्रहण ग्रहण इंद्रिय ग्रहण के द्वारा उनका भी ग्रहण हो गया पूर्व पूर्व के समान शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए सब शब्द बुद्धि उचित है सब शब्द यहाँ पूर्व मंत्र उस मंत्र का, का तुलना करते हुए वहां जो बुद्धि शब्द कहा गया था उसमें यहाँ सब शब्द से कहा गया समझना अव्यक्ता तो परापुरुष व्यापको व्यापक आकाश आदि सर्वस्य कारण व्यापक जो आकाश आदि माना जा रहा है इस संसार में उनका भी कारण होने के नाते यह आत्मा महान व्यापक तत्व है इसमें कोई संशय नहीं है अलिंगो लिंग गम्युद्ध्यादि जिसके द्वारा जिस चीज का बोध करा दिया जाए उस साधन का नाम क्या है लिंग होता है इसे साधन प्रति लिंग्य ये ना करण गम्य कर दिया इति लिंगम मतलब लीनम अर्थम लिंगम धूम जैसा छिपा वो कौन है अग्नि वो हमें नहीं दिख रहा है उसको हमने किसे बोध कर लिया धुआं को धुआ धूम का नाम क्या रखा आपने लिंग छिपी हुई बात को दिखाने वाला जो साधन है बोध कराने वाले साधन का नाम लिंग ऐसा कौन होगा लिंग बुद्धियादि ही लिंग हो, हो सकते हैं आत्मक भी किसका अवबोधक न होने से लिंग नहीं है क्यों क्योंकि आत्मा अवबोधक नहीं किंतु बोध स्वरूप ही है तद अविद्यमान वह तादृश बुद्धिया नहीं है किसका अविद्यमानी ऐसे भी ग्रह स्वयं अलिंग सर्व संसार धर्म अर्जित कहने का मतलब है सकल संसार जितने भी धर्म है उससे रही आत्मा होता है इस जान करके आचार्य शास्त्र आचार्य से और से। हो जीव। मुक्त हो जाता है अविद्यादि हृदय ग्रंथि फिर जीवन अपनी शरीरे अमृत तंज गृदियों का जो का से वह मुक्त हो जाता है जीवित रहते हुए भले वो शरीर पतित चाण्डा क्यों ना हो उसमें रहते हुए भी वाले शरीर शरी में हो जाए मुक्त हो जाएगा यदि वह इस ब्रम को आचार्य और शास्त्र की तरह से जान लिया तो हृदय ग्रंथि आदि का भेदन करते हुए वह मुक्त अवश्य हो जाएगा अमृतत्व अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा सो so, अलिंग परो अव्यक्तात्पुरुष पूर्व नहीं वह संबंध है वह है जो अलिंग है वह पर है वह अव्यक्त से पर है जो पुरुष उसी को यहाँ पर विशेषण समझा गया है एज पूर्वानवी कर लेना चाहिए